जब मन जो आपने मेरा पुत्र बने इस प्रकार से मुझसे प्रार्थना की थी मैंने उसे रुद्र रूप में उत्पन्न होकर पूर्ण कर दिया अब आप विविध प्रकार की जगत की सृष्टि करें ब्रह्मन मैं ही निष्कल परमेश्वर सृष्टि रक्षा एवं प्रलय इन तीन गुणों से भावित होकर ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन नामों से तीन रूपों में विभक्त हुआ आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं और सृष्टि की रचना के लिए मेरे ही दाहिने अंग से आप बनाए गए हैं मेरे ही बाएं अंग से पुरुषोत्तम विष्णु उत्पन्न हैं उन्हीं देवों में आदि देव शंभु के हृदय प्रदेश से मैं ही रुद्र रूप में प्रादुर्भूत हूं और उन्हीं की अपर मूर्ति हूं हे ब्रह्म ब्रह्म विष्णु तथा शिव क्रमशः स्थिति संहार के हेतु है एक होते हुए भी वे शंकर अपनी इच्छा से अपने को तीन रूपों में विभक्त कर स्थित रहते हैं इसी प्रकार अन्य भी जो रूप हैं वे सब मेरी माया द्वारा ही निर्मित हैं स्वरूपतः महादेव स्वच्छ रूप रहित एवं अद्वितीय हैं वे देव इन त्रिमूर्तिओं विना विष्म महेश से उत्कृष्ट एवं हैं તેને ત્વં વાલી મહેશરી મૂર્તિ યોગીઓ કો સદા શાંત પ્રદાન કરને વાલી હે પિતામહ મુજે સનાતન આયશવરી વિજ્ઞાન તેજ એવન યોગ સે સંબંધ ઉનકી વહી પરામુરત સમજો વહી મે કાલ રૂપ હોકર તમોગોં કા આશ્રય લેકર સમસ્ત વિશ્વ કો ગ્રસ્ત કરનેતા હું કોઈ દૂસરા દમ દ્વારા મુજે અભિભૂત कमलोद्भाव जब-जब मुझ सनातन का तुम ध्यान करोगे तब-तब तुम मेरी समीपता प्राप्त करोगे इतना कहकर गुरु पिता ब्रह्मों की बंधना करके वे हर महेश्वर मानस पुत्रों के साथ छुन भर में ही अंतरध्यान हो गए नारायण नाम वाले उन भगवान ने योग का अवन्ंदन क राजापति ने जैसी सृष्टि में की थी वैसे ही विविध प्रकार के जट की सृष्टि की योग विद्या से उन्होंने मरीच भृगु अंगिरा पुलत्स्य पुलह कतु दक्ष और वशिष्ठ को उत्पन्न किया पुराणों के अनुसार यह निश्चित है कि ये नौ ब्राह्मण कहलाते हैं ये सभी ब्रह्मा समान हैं साधक हैं और ब्रह्मवादे हैं जैसे पहले बताया गया था तदनुसार संकलत धर्म सनातनिय धर्म तथा सभी स्थानाभिमानी देवताओं का वर्णन तुम्हें सुनाया गया इति श्री पूर्व 11वां अध्याय सती और पार्वती का आदर देवी हैं मति महात्म देवी का अष्टोत्तर सहस नाम स्तोत्र हिमान द्वारा देवी की स्तुति एवं हिमान को देवी द्वारा उपदेश देवी सहस नाम स्तोत्र जप का महात्म श्री कृम ने कहा इस प्रकार मरीच आदि की सृष्टि करके देवी के देव पितामह ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों के साथ परम तप करने लगे इस प्रकार तप करते हुए उनके मुख से कालाड़ने के समान अति भयंकर हाथ में त्रिशूल धारण किए कठिनता से देखे जाने योग्य अर्धनारीश्वर का शरीर धारण किए हुए तिलोचन ईशान रुद्र प्रकट हुए अपना बुधाक करो ऐसा कहकर ब्रह्मा भय से अंतर्धान हो गए ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन्होंने स्त्री तथा पुरु पुरुष भाग को 10 और 100 इस प्रकार 11 bölüme böldük. Bu 11 ruddr, Tribhuneshwar diyorlar. Brahmans, Kapali, Ish, ad, bu her biri bir ruddr, devletlerin kararına bağlıdır. Bu devletlerin kendi kendi उन kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi तथा श्वेत और कृष्ण रूपों से स्त्री भाग को भी अनेक रूपों में विभक्त किया हे मित्रों यही विभूतियां शक्तियों के रूप में लक्ष्मी आदि नामों से संसार में विख्यात हैं शंकर की शक्ति ईशा ई के द्वारा विश्व में प्राप्त है नगर ईशानी ईशा अपने को विभु शंकर से विभक्त कर महादेव के निर्देश से वे पितामह के पास गए भगवान ब्रह्मा इनसे कहा दक्ष की पुत्री बनी यह भी उनके आदेश से दक्ष प्रजापति के उत्पन्न हुई इन्हीं नाम दक्ष ने की आज्ञा से इन सती देवी को रुद्ध को कर दिया शिवधारी रुद्र ने भी दक्ष से अपनी ही शक्ति को ग्रहण किया कालांतर में यज्ञ में अपने आराध्य शिव का भाग न देखकर दक्ष प्रजापति की निंदा कर तथा अपने शरीर का परित्याग कर वे परमेश्वरी सती पुनः हिमवान से मेना की पुत्री पार्वती बनी पर्वत श्रेष्ठ हिमान में पार्वती को सभी देवताओं Tünelin ortasında, तथा kule अपने भी कल्याण के लिए Bu को bir कर दिया यही yapı के alıyor. शरीर में स्थित रहने şeklinde bir yapı yer alıyor. Bu yapı, के रूप में देवताओं yapı yer द्वारा पूजित हैं इंद्र सहित सभी देवता yapı शंकर alıyor. स्वयं yapı, इनके kule प्रभाव को जानते हैं alıyor. Bu इस प्रकार मैंने आप लोगों से अद्भुत तेजस्वी शंकर के पुत्रत्व पुत्र होने का और परमेश जी ब्रह्मा के पद में पद्मयुनि होने का वर्ण किया सूत जी बोले कूर्म रूप धारण किए हुए विष्णु के इस कथन को सुनकर मैंने उन्हें पुनः हरि कूर्मा रूप हरि विष्णु को प्रणाम करते हुए उनसे इस प्रकार पूछा ऋषियों ने पूछा भगवन शंकर के आधे शरीर रूप से प्रतिष्ठित सिवा सती तथा हैमवती हित्यादिनाम वाली ये देवी भगवती कौन हैं हम सभी पूछने वालों को आप इत्यार्थ रूप में बताएं उन मनु के इस वचन को सुनकर पुरुषों में उत्तम महायोगी विष्णु ने अपने परम पद का ध्यान करके उन्हें बताया श्री कुल बोले प्राचीन काल में अत्यंत रमणीय मेरु गिरि के पृष्ठ पर बैठकर पितामह गरुड़ यह रहस्यपूर्ण ज्ञान कहा था यह विशेष रूप से गोपनीय है सांख्य शास्त्र के तत्त्वगुण के लिए यह सांख्य ज्ञान उत्तम ज्ञान है यह संसार सागर भी निमत्न प्राणियों की मुक्ति का एक मात्र साधन है महिश्वर की जो ज्ञान रूप उत्कृष्ट इक्षा रूप ब्यम नामवाली तथा तहा काष्ठा अंतिम का वह महहिेश्ुरी शक्ति है यह वही हैं। ये हे शक्ति कल्याण करने वाली सर्वत्र व्याप्त अनंत गुणातीत नित्यानंद भेदशुद्ध अद्वितीय तथा अनेक रूपों में स्थित रहने वाली ज्ञान रूप तर्म इच्छा रूप अनन्य तथा उन शिव के तेज से निष्कुम्त में प्रतिष्ठित रहने वाली सूर्य की प्रभाव के सदृश स्वच्छ तथा उनके आश्रित एव प्रवृत्त होने वाली वह एक ही शक्ति अनेक उपाधि नाम रूपों के संयोग से उत्तम रूप से उन के करती रहती है। वे ही यह सृष्टि का कार्य करती है यह जगत का कार्य ईश्वर का कोई कार्य है और न कोई करण ही होता है ऐसा का मत है हे सृष्टिोनियु उन उन्य देवी की अधिष्ठान आस्त्रे, भेद से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित चार शक्तियों हैं उन्हें आप सुनें उन शक्तियों को शांति विद्या प्रतिष्ठा तथा नृत्ति इस प्रकार से कहा गया है और इसलिए अर्थात इन चारों शक्तियों से संपन्न होने के कारण परमेश्वर देव को भी चतुर्विध कहा जाता इस तरह के द्वारा देव महेश्वर सात्मानंद का उपभोग करते हैं। चारों ही वेदों में चतुर मूर्ति महेश्वर वर्णित हैं।